श्री रामकृष्ण भक्त मालिका गोपाल की मां जब गोपाल का अविराम दर्शन होना बंद हुआ तो प्रारंभ में गोपाल की मां घबरा गई उन्होंने अस्त्रपूर्ण नेत्रों से श्री रामकृष्ण से निवेदन किया गोपाल तुमने मेरा यह क्या कर दिया मुझसे क्या अपराध हो गया अब मैं तुम्हें पहले के समान गोपाल रूप में क्यों नहीं देख पाती हूं ठाकुर ने उत्तर दिया वैसा दर्शन निरंतर होते रहने पर कल में शरीर नहीं टिकता 21 दिन तक रहकर फिर सूखे पत्ते के समान झड जाता है गोपाल का अब व्याकुलता बढ़ जाने से उनकी छाती में असह्य पीड़ा होने लगी उन्होंने ठाकुर से कहा था वायु के बढ़ जाने से लगता है मानो कोई सीने पर आरी चला रहा हो ठाकुर ने सांत्वना देते हुए कहा वह तुम्हारी हरी वायु है, अजी उसके चले जाने पर तुम क्या लेकर रहोगी? अच्छा हाँ, तो खिलाई कामना युक्त लोगों द्वारा लाई गई वस्तुएं ठाकुर भक्तों को खाने को नहीं देते थे केवल नरेंद्र ही इस नियम के अपवाद थे ऐसे जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाने के बाद से गोपाल की माँ के बारे में भी ठाकुर का वैसा ही व्यवहार दिखाई देने लगा एक दिन अनेक सकाम भक्त विविध चीजें लेकर दक्षिणेश्वर आए वे श्री रामकृष्ण के कमरे में बैठे ही थे इतने में गोपाल की माँ आ पहुंची उनके आते ही जैसे एक शिशु अपनी माँ को पाकर उसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करता है वैसे ही ठाकुर भी उनके सिर से पैर तक पूरे शरीर पर से हाथ फेरने लगे तथा उनकी और सब का ध्यान आकर्षित करते हुए कहने लगे इस खोल के भीतर केवल हरी ही भरे हुए हैं। यह हरिमय शरीर है गोपाल की माँ तब निर्विकार थी ठाकुर ने चरण का भी स्पर्श किया फिर भी उन्होंने कोई नहीं किया। तत्पश्चात कमरे में जितनी भी अच्छी चीजें थी ठाकुर सब लाकर उन्हें खिलाने लगे वास्तव में गोपाल की माँ जब कभी दक्षिणेश्वर आती थी ठाकुर उन्हें उसी प्रकार खिलाया करते थे अतः एक दिन उन्होंने प्रश्न किया गोपाल तुम मुझे इतना खिलाना क्यों पसंद करते हो ठाकुर ने उत्तर दिया तुमने मुझे पहले इतना खिलाया जो है गोपाल की मां मैंने पहले कब खिलाया है ठाकुर में जिस दिन का प्रसंग चल रहा है वह पूरा दिन दक्षिणेश्वर में बिताने के बाद संध्या समय जब गोपाल की मां कामार हाटी लौटने को हुई तो ठाकुर ने भक्तों द्वारा लाई हुई सारी मिश्री उनको दे दी गोपाल की मां के इस पर आपत्ति प्रकट करने पर ठाकुर ने उनकी ठुड्डी पकड़कर कर कहा अजय पहले तुम गुड़ थी फिर चीनी हुई हुई उसके बाद हुई मिश्री अब मिश्री हो गई हो तो मिश्री खाओ और आनंद मनाओ परंतु इसके साथ ही हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि गोपाल की मां के आचरण के प्रति ठाकुर की अत्यंत सतर्क दृष्टि थी बलराम भवन में उपरोक्त पुनर्यात्रा उत्सव हो चुके के बाद ठाकुर नाव में दक्षिणेश्वर लौट रहे थे उसी नाव में दो एक बालक भक्त गोलाब माँ और उसके साथ ही एक बड़ी पोटली लिए गोपाल की माँ भी बैठी थी ब्राह्मणी को निर्धन जानकर बलराम बाबू के परिवार के लोगों ने उन्हें वस्त्र आदि तथा और भी अनेक आवश्यकता की वस्तुएं प्रदान की थी जो ठाकुर अब तक गोपाल की माँ के साथ अत्यंत स्नेहपूर्वक व्यवहार करते आए थे वे ही अब उस पोटली को देखकर मानो कोई और ही व्यक्ति बन गए बाधा हाँ पाकर वह भाव प्रवाह विपरीत दिशा की ओर चल पड़ा उन्होंने गोपाल की माँ से एक भी बात नहीं की और दूसरों को वैराग्य की महिमा बताते हुए बार बार उस पोटली की ओर देखने लगे यह सब देखकर गोपाल की माँ के दिल की को बड़ी चोट पहुंची उनके मन में आया कि इस पोटली को गंगा जी में विसर्जित कर देना चाहिए उपरांत दक्षिणेश्वर पहुंचते ही उन्होंने माताजी से कहा अरे बहु गोपाल इन चीजों की पोटली देखकर नाराज हो गया है वृद्धा तो की व्याकुलता देख कर करुणामय माँ ने कहा उन्हें कहने दो जी तुम्हें देने वाला तो कोई है नहीं फिर भला तुम भी क्या करोगी माँ जरूरत समझ कर ही तो लाई हो तो भी गोपाल की मां ने कुछ कुछ चीजें बांट दी और फिर एक दो सब्जी बनाकर सहमी सहमी ठाकुर को भोजन कराने गई वृद्धा को पश्चाताप हुआ देखकर ठाकुर अप्रसन्न हो गए अतः गोपाल की मां निश्चिंत मन से कमार हाटी लौटी एक दिन अनंत लीला में ठाकुर ने वृद्धा से कहा कि वे अपने दर्शनों की बात नरेंद्र को सुनावे इसके पहले जब जो भी दर्शन होता था गोपाल की माँ वह ठाकुर को बताया करती थी इस पर ठाकुर ने उन्हें सावधान कर दिया था कि दर्शन की बातें किसी से भी नहीं कहनी चाहिए जहां तक कि स्वयं उनसे भी नहीं। किसी को बतला देने से फिर दर्शन नहीं मिलता इसीलिए जब आज यह उल्टा ही आदेश मिला तो गोपाल की माँ ने पूछा इससे कोई दोस्त तो नहीं होगा गोपाल ठाकुर के आश्वासन देने पर नहीं होगा गोपाल की माँ उपरोक्त सभी बातें नरेंद्र को बताने लगी और बीच बीच में पूछने लगी बेटा तुम लोग तो पंडित हो बुद्धिमान हो, मैं गरीब दुखिया हूँ कुछ जानती समझती नहीं तुम ही लोग बताओ मेरा दर्शन मिथ्या तो नहीं है वृद्धा की भक्ति प्रेम भाव अवस्था तथा तो दर्शनों आदि का विवरण सुनकर नरेंद्र अपनों को संभाल नहीं पा रहे थे अतः उन्होंने अस्त्रपूर्ण नेत्रों से उत्तर दिया नहीं माँ तुमने जो देखा है वह सभी सत्य है इन्हीं दिनों एक बार श्री कृष्ण राखाल को साथ लेकर दिन के लगभग बजे पहुंचे गोपाल की मां के आनंद का ठिकाना नहीं था उन्होंने यथा जलपान की व्यवस्था की फिर ठाकुर तथा राखाल को दत्त बाबू की बैठक में बिस्तर लगाकर बैठाने के बाद वे स्वयं रसोई में जुट गई तदउपरांत मांग वांग कर जो कुछ मिल पाया था वहीं उन लोगों को खिलाया और अंदर के दुमंजले मकान के दक्षिण ओर वाले कमरे में अपनी रजाई के ऊपर धूली हुई चद्दर बिछाकर उनके लिए विश्राम की व्यवस्था कर दी ठाकुर लेटे दाखल भी बगल में लेट गए इतने में ठाकुर को वहां दुर्गंध की अनुभव होने लगा और उन्होंने देखा कि कमरे के कोने में दो कंकाल में प्रेत मूर्तियां खड़ी होकर उनसे अनुनय विनय करते हुए कह रही है आप यहाँ क्यों आए हैं आप यहां से चले जाए आपके दर्शन से हमें बड़ा कष्ट हो रहा है ठाकुर तुरंत ही कमरा छोड़कर निकल पड़े राखाल भी साथ चले परंतु गोपाल की मां को ठाकुर ने इस विषय में कुछ भी नहीं कहा उन वृद्धा को वही निवास जो करना था बाद में उन्होंने राखाल को सब कुछ बताया ठाकुर के लीला स्मरण कर लेने के बाद गोपाल की माँ शोक से मृत प्राय हो गई तथा सर्वदा गोपाल चिंतन में ही डूबी रहने लगी इस समय अनेकों बार सर भूतों में गोपाल का दर्शन पाकर वे धन्य हुई थी एक बार महेश के रथ यात्रा के अवसर पर उन्होंने देखा कि रथ रथ के ऊपर विराजमान जगन्नाथ देव रथ खींचने वाले लोग तथा दर्शनार्थियों का अपार समूह सभी गोपाल के ही विविध रूप है कुछ अनुभव के प्रसंग में उन्होंने एक भक्त महिला से कहा था तब मैं अपने आपे में नहीं थी नाचने कूदने में मत हो गई थी एक और दिन भोजन के समय उन्होंने भाव में गदगद होकर वहां उपस्थित सभी महिलाओं को गोपाल बुद्धि से अपने हाथों से खिलाया था इस प्रकार के दर्शन आदि के फलस्वरूप गोपाल की मां का मन अत्यंत उदार हो चुका था उदाहरण स्वरूप ठाकुर के लीला काल में ही एक दिन दक्षिणेश्वर में नरेंद्र एक कटोरी महाप्रसाद खाकर जब उठ गए तो ठाकुर ने एक भक्त महिला से वह जगह साफ कर देने को कहा परंतु गोपाल की माँ ने स्वयं ही आगे आकर वह कार्य कर दिया यह देखकर ठाकुर ने आनंद पूर्वक कहा था देखो देखो दिन पर दिन कैसी उदार बनती जा रही है विदेश से अपने पाश्चात्य शिष्यों के साथ लौटने के बाद एक दिन स्वामी जी ने गोपाल की माँ से कहा था मेरे अनेक साहब मेल चेले हैं मेम चेले हैं क्या तुम उन्हें अपने पास आने दोगे या इससे तुम्हारी जात चली जाएगी इस पर उन्होंने उत्तर दिया या क्या बेटा वे तो तुम्हारी संतान है उन्हें मैं नाती नाथनी कहकर प्रेम से गोद में ले लूंगी तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं नहीं अब वह भय रहा और ऐसा ही देखने में आया बाजार के रास्ते में जब गोपाल की मां ने स्वामी सदानंद के साथ निवेदता को पहली बार देखा तो पूछा अरे गुप्त यह कौन है रे नरेन्द्र के साथ उसकी जो बच्ची आई थी यह वही है क्या अपना अनुमान सत्य जानने पर उन्होंने निवेदिता की ठुड्डी को छूकर अपना हाथ चुमा और उनका दाहिना हाथ पकड़कर चलने लगी एक दिन श्रीमती साराबुल कुमारी मैक्स लाउड और भगनी निवेदिता जब नाव द्वारा कामार घाटी पहुंचे तो गोपाल की माँ ने प्रेम पूर्वक उन्हें अपने बिस्तर पर बिठाया उनकी ठुड्डी पकड़कर सस्नेह चुंबन किया और उन्हें मुरमुरे तथा नारियल के लड्डू खाने को दिए उन विदेशी महिलाओं ने अत्यंत तृप्ति के साथ उन्हें खाया और आनंद में भरपूर होकर लौटी स्वामी जी ने उनके मुंह से सब कुछ सुनने के बाद कहा था आह तुम लोग आज प्राचीन भारत का महान आदर्श देख आई हो उपासना तथा अश्रु वर्षण उपवास एवं निशा जागरण ब्रह्मचर्य तथा तपस्या से पूर्ण भारतवर्ष अब सदा के लिए विदा ले रहा है वह अब फिर नहीं लौटेगा